संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व भीष्म और परशुराम का युद्ध और उसकी समाप्ति भिष्म जी कहते हैं राजन तब मैंने रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से कहा मुने आप पृथ्वी पर खड़े हैं इसलिए मैं रथ से चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर चढ़ जाइए और कवच धारण कर लीजिए परशुराम जी ने मुस्कुरा कहा इसम पृथ्वी ही मेरा रथ है वेद घोड़े हैं वायु सारथी है और वेद माता गायत्री सावित्री एवं सरस्वती कवच है उनके द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित करके ही मैं युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम जी ने भीषण बाण वर्षा करके मुझे सब ओर से ढक दिया इसी समय मैं मैंने देखा कि वे रथ पर चढ़े हुए हैं उसे उन्होंने मन से ही प्रकट किया था वह बड़ा ही विचित्र और नगर के समान विशाल था उसमें सब प्रकार के उत्तम उत्तम अस्त्र शस्त्र रखे थे और दिव्य घोड़े जुटे हुए थे उनके शरीर पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्हों से सुशोभित कमस्था। था हाथ में धनुष सुशोभित था और पीठ पर तस्कत बंधा हुआ था उनके सारथी का काम उनका प्रिय सखा अकृत कर रहा था वे मुझे हर्षित करते हुए युद्ध के लिए पुकार रहे थे इतने ही में उन्होंने मेरे ऊपर तीन बाण छोड़े मैंने उसी समय घोड़ों को रुकवा दिया और धनुष को नीचे रख रथ से उतरकर पैदल ही उनके पास गया तथा उनका सत्कार करने के लिए विद्वत प्रणाम करके कहा मुनवर आप मेरे गुरु हैं अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा अतः तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विजय हो तब परशुराम जी ने कहा गुरुश्रेष्ठ सफलता चाहने वाले पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है यदि तुम इस प्रकार न आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता अब तुम सावधानी से युद्ध करो मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो दू नहीं दूंगा क्योंकि यहां तुम्हें जीतने के लिए ही आया हूँ आओ अब युद्ध करो मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत प्रसन्न हूँ तब मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर शंख बजाया। इसके बाद हम दोनों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा इस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर एक सौ छोड़े तब मैंने भाले की जाति का एक तीक्षण बाढ़ छोड़कर उनके धनुष का किनारा काट कर गिरा दिया और सौ बाढ़ छोड़कर उनके शरीर को बिंध दिया उनसे पीड़ित होकर वे अचेत से हो गए इससे मुझे बड़ी दया आई और धैर्य धारण करके कहा युद्ध और छात्र धर्म धर्मधिक्कार है इसके बाद मैंने उन पर और बाण नहीं छोड़े इतने ही में दिन ढलने पर सूर्यदेव पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चले गए और हमारा युद्ध बंद हो गया दूसरे दिन सूर्योदय होने पर फिर युद्ध आरंभ हुआ प्रतापी परशुराम जी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रों से ही उन्हें रोक दिया फिर मैंने परशुराम जी पर वायव्यास्त्र छोड़ा पर उन्होंने उसे गुह्य कास्त्र से काट दिया इसके बाद मैंने अभिमंत्रित करके आगने यास्त्र का प्रयोग किया उसे भगवान परशुराम जी ने वरुणास्त्र से रोक दिया इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्य अस्त्रों को रोकता रहा और शत्रुधमन परशुराम जी मेरे दिव्य अस्त्रों को विफल करते रहे तब उन्होंने क्रोध में भर मेरी छाती में बाढ़ मारे इससे मैं रथ पर गिर गया उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथी रणभूमि से अलग ले गया चेत होने पर जब मुझे सब बातों का पता लगा तो मैंने सारथी से कहा सारथे अब मैं तैयार हूँ तू तो मुझे परशुराम जी के पास ले चल बस सारथी तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देर में मैं परशुराम जी के सामने पहुँच गया वहाँ पहुँचते ही मैंने उनका अंत करने के विचार से एक चमचमाता हुआ काल के समान कराल बाढ़ छोड़ा उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी अचेत होकर रणभूमि में गिर गए इससे सब लोग घबराकर कर करने लगे मुरछा टूटने पर वे खड़े हो गए और अपने धनुष पर बाढ़ चढ़ा वही विफलता से कहने लगे भित्व खड़ा सो रहा अब मैं तुझे नष्ट किए देता हूँ धनुष से छूटने पर वह बाढ़ मेरे दाए कंधे में लगा उसके प्रहार से मैं झोंके खाते हुए वृक्ष के समान बड़ा ही विकल हो गया फिर मैं भी बड़ी फुर्ती आकाश को ऐसा ढांप लिया कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ना बंद हो गया और वायु की गति रुक गई इस प्रकार असंख्य बाढ़ पृथ्वी पर गिरने लगे परशुराम जी ने क्रोध में भर कर मुझ पर असंख्य बाढ़ छोड़े और मैंने अपने सर्प के समान बाणों से उन्हें काट काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी दिव्य अस्त्रों, अस्त्रों का ही प्रयोग करते कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रों से नष्ट कर देता था इस प्रकार जब मैंने अस्त्रों से ही उनके अनेकों दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया तो वे बड़े ही कुपित हुए और प्राणपण से मेरे साथ युद्ध करने लगे दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ आकाश में धूल छाई हुई थी उसी के ओट में भगवान भास्कर अस्त हो गए संसार में निशा देवी का राज्य हो गया सुख प्रद शीतल पवन चलने लगा बस हमारा युद्ध भी रुक गया इसी तरह तेईस दिन तक हमारा संग्राम होता रहा रोज सवेरे युद्ध आरंभ होता और सायंकाल होने पर रुक जाता उस रात में ब्राह्मण पितर और देवता आदि को नमस्कार कर एकांत में सैया पर पड़ा पड़ा विचारने लगा कि परशुराम जी से मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गए परशुराम जी बड़े ही पराक्रमी हैं संभवतः उन्हें मैं युद्ध में जीत नहीं सकता यदि उन्हें जीतना मेरे लिए संभव हो तो आज रात्रि में देवता लोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दाई करवट से सो गया सपन में मुझे आठ ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेर कर कहा विस्म तुम खड़े हो जाओ डरो मत तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो नाम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकते देखो यह प्रस्वाप नाम का अस्त्र है इसके देवता प्रजापति हैं इसका प्रयोग तुम स्वयं ही जान जाओगे क्योंकि अपने पूर्व में तुम्हें इसका ज्ञान था इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता तुम इसे स्मरण करो और इसी का प्रयोग करो यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी इसलिए तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा इस अस्त्र की पीड़ा से वे अचेत होकर सो जाएंगे इस प्रकार उन्हें प्राप्त करके तुम संबोधनास्त्र से फिर जगा देना बस अब सवेरे उठ तुम ऐसा ही करो मरे और सोए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं परशुराम जी की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती अतः उनका सो जाना ही मृत्यु के समान है ऐसा कहकर वे आठों ब्राह्मण हो गए उन आठों के समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे, थे। रात बीतने पर मैं जागा उस समय इस स्वप्न की याद आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थोड़ी देर में हमारा तुमल युद्ध छिड़ गया उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे कराल बाढ़ा वह सर्प के समान संसनाता हुआ बाढ़ मेरी छाती में लगा इससे मैं लोह डुहान होकर पृथ्वी पर गिर गया चेत होने पर मैंने एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति छोड़ी वह उन विप्रप्रवर की छाती में जाकर लगी इससे वे उठे और कष्ट प्रलय काल का सदृश का उपस्थित कर दिया ये दोनों ब्रह्मास्त्र बीच में ही ठकरा गए इससे आकाश में बड़ा भारी तेज प्रकट हो गया उसकी ज्वाला से सभी प्राणी विकल हो गए तथा उनके तेज से संतप्त होकर ऋषि मुनि गंधर्व और देवताओं को भी बड़ी पीड़ा होने लगी पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ आकाश में आग लग गई दसों दिशाओं में धुआं भर गया तथा देवता असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे इसी समय मेरा विचार प्रश्वापाश्व छोड़ने का हुआ और संकल्प करते हुए मेरे मन में प्रकट हो गया उसे छोड़ने के लिए उठाते ही आकाश में बड़ा कोलाहल होने लगा और नारद जी ने मुझसे कहा कुरुनंदन देखो आकाश में खड़े ये देवता लोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रसवापास्त्र का प्रयोग मत करो परशुराम जी तपस्वी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं तुम्हें किसी भी प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए इसी समय मुझे आकाश में वे आठों ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे से कहा भरतश्रेष्ठ जैसा नारद जी कहते हैं वैसा ही करो इनका कथन लोगों के लिए बड़ा कल्याणकारी है तब मैंने उस महान अस्त्र को धनुष से उतार लिया और विधिवत ब्रह्मास्त्र को ही प्रकट किया मैंने परस को उतार लिया है यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है भीष्म ने मुझे परास्त कर दिया है इतने ही में उन्हें अपने पिता जमदग्नि की और माननी पितामह दिखाई दिए वे कहने लगे भाई अब ऐसा साहस फीस कभी मत करना युद्ध करना क्षत्रियों का तो कुल धर्म है ब्राह्मणों का परम धन तो स्वाध्याय और व्रतचर्या ही है भिस्म के साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है अधिक हट करने से तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा इसलिए अब तुम रणभूमि से हट जाओ इस धनुष को त्याग कर घोर तपस्या करो देखो इस समय विष्म को भी देवताओं ने ही रोक दिया है फिर उन्होंने बार बार मुझसे भी कहा परशुराम तुम्हारे गुरु हैं तुम उनके साथ युद्ध मत करो संग्राम में परशुराम को परास्त करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है फितरों की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा मेरा यह नियम है मैं युद्ध से पीछे पैर नहीं रख सकता पहले भी मैंने कभी संग्राम में पीठ नहीं दिखाई हाँ यदि भीष्म की इच्छा हो तो वह भले ही युद्ध का मैदान छोड़ दे दुर्योधन तब वे ऋचिकारी मुनिगण नारद जी के साथ मेरे पास आए और कहने लगे ता तुम ब्राह्मण परशुराम का मान रखो और युद्ध बंद कर दो तब मैंने छात्र धर्म का विचार करके उनसे कहा मुनिगण मेरा यह नियम है कि पीठ पर बाणों की ब्यौछार सहते हुए युद्ध से कभी मुख नहीं मोड़ सकता मेरा यह निश्चित विचार है कि लोभ से कृपणता से भय से या धन के लोभ से मैं अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करूँगा इस समय नागजादी मुनिगण और मेरी माता भगीरथी भी रणभूमि में विद्यमान थी मैं उसी प्रकार धनुष चढ़ाये युद्ध का की खड़ा रहा तब उन सब ने परशुराम जी से कहा भृगनंदन ब्राह्मणों का हृदय ऐसा शून्य नहीं होना चाहिए इसलिए अब तुम शांत हो जाओ युद्ध करना बंद करो न तो भीष्म का तुम्हारे हाथ से मारा जाना उचित है और न भीष्म को ही तुम्हारा वध करना चाहिए ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र रखवा दिए इतने ही में मुझे वे आठ ब्राह्म ब्रह्मवादी फिर दिखाई दिए उन्होंने मुझसे प्रेम पूर्वक कहा महाभावो तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोक का मंगल करो मैंने देखा कि परशुराम जी युद्ध से हट गए हैं तो मैंने लोगों के कल्याण के लिए पितृगण की बात मान ली परशुराम जी बहुत घायल हो गए थे मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुस्कुरा बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे कहा इस लोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा छत्री नहीं है इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है अब तुम जाओ